शकर शचार्यवं बातरायण सूत्र भाष्यौ वंदे भगवरो गुरुरा मूर्तिद विभागे व्योम देहाय श्रीमूर्त नम ओं शाति शांति शाति श्रौत प्रस्थान या श्रुति प्रस्थान इनके बारे में हम लोग विचार कर रहे थे इसे पहले करना चाहिए था स्मृति हाँ स्मृति प्रस्थान श्रीमद् भगवत तो गीता है प्रस्थान तो गीता जी को कहा है स्मृति बहुत है लेकिन उनको प्रस्थान शब्द से नहीं कहा जाता है प्रस्थान शब्द का अर्थ क्या है कल बताया था ना प्रस्थीय तत्व ब्रह्म तत्व अने जिसके द्वारा ब्रह्म तत्व को थे थे थे वा नहीं। नहीं। नहीं। तो जिसके द्वारा आप परमात्मा को ब्रह्म तत्व को जाना जाता है या प्राप्त किया जाता है उसे प्रस्थान कहते हैं इसलिए स्मृति तो बहुत अन्य भी है लेकिन प्रस्थान इस पद की जो वाच्यता है या प्रस्थान जिनको कहते हो कि केवल श्रीमद् भगवत गीता जी को कहते हैं इसलिए स्मृति प्रस्थान श्रीमद भगवदगीता है सूत्र भी बहुत है लेकिन सूत्र प्रस्थान ले केवल ब्रह्म सूत्र को कहते हैं न्याय सूत्र को नहीं कहेंगे योग सूत्र को नहीं कहेंगे माननीय अष्टाध्यायी को नहीं कहेंगे तो ब्रह्म सूत्र को कहते हैं सूत्र प्रस्थान है और श्रुति प्रस्थान ये है उपनिषद जो है उन्हें श्रुति प्रस्थान ऐसा कहा जाता है तो इन तीनों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है में तो ना? प्र, प्रस्थान में मतलब का नहीं ब्रह्मसूत्र ही है। प्रस्थान त्रयी ऐसा कैसे कहेंगे यदि बहुत सारे सूत्र आ जाएंगे उसमें तो प्रस्थान त्रयी का मतलब है श्रीमद् भगवत गीता ब्रह्म सूत्र और दशोपनिषद इनको कहते है प्रस्थान त्रयी तो इसलिए अन्य सूत्रों को नहीं लेना है यहाँ प्रस्थान रूप से ब्रह्म सूत्र ही 555 जो सूत्र है बस वही उसी को ब्रह्म सूत्र कहेंगे वही प्रस्थान है 700 श्लोक वाली जो गीता जी है वही प्रस्थान है और दश उपनिषद जो है ज्ञान कांड जिसे कहेंगे और भी द्वादश उपनिषद भी है श्वेता उपनिषद कैवल्य उपनिषद बाकी तो बहुत सारे और उपनिषद है लेकिन अब इतने से हमारी कमर टूट जाती है एक सौ आठ हाँ? एक सौ आठ हाँ ग्यारह सौ सत्तर उपनिषद है देखिए ऋग्वेद की इक्कीस शाखाएं हैं, यजुर्वेद की सौ अथवा एक सौ एक कही शाखाएं बताई जाती हैं, सामवेद की एक हजार शाखाए है और अथर्ववेद की पचास मतलब इतने उपनिषद है ग्यारह सो उनहत्तर या सत्तर ऐसे इतने उपनिषद है उन सभी उपनिषदों की उपलब्धि नहीं है अभी मौजूद नहीं है उपलब्ध नहीं है कोई बात नहीं जितने हैं तो ये इन दस उपनिषदों का अध्ययन करना तो अत्यंत ही आवश्यक होता है वैसे तो हम लोगों के लिए वेद भगवान कहते हैं स्वाध्यायो अध्ययतव्य अपनी शाखा का अध्ययन करना चाहिए अपनी जो शाखा है हमारी कुल परंपरागत उस शाखा का अध्ययन करना चाहिए अब हमारी क्या शाखा है हमको पता ही नहीं तो फिर कैसे कैसे अध्ययन करे क्योंकि अब कुल परम्परा में देखेंगे तो बहुत दूर तक बहुत लोग पढ़े नहीं है हाँ यदि हमें उस प्रकार की परंपरा मिली तो फिर तो अच्छी बात है लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई कुल परंपरागत पढ़े होंगे आपके कुल में कोई पिताजी दादाजी और ये सब वेद वेदांत का अध्ययन किए हो हमारे में तो नहीं थे आपके थे नाथ महाराज नहीं, नहीं था नहीं थे तो हम ही पढ़ रहे हैं इसलिए उनको पूछेंगे आ, हमारी शाखा क्या है और कहते शाखा यानी क्या होता है वो वो हाँ, वो भी नहीं समझते हो शाखा पेड़ की शाखा ने उनको वो शाखा शब्द ही नहीं समझ में आएगा संस्कृत शब्द है मान लो वो भी समझेंगे तो वहां तक पहुँच पाएंगे शाखा उनको नहीं पता है तो इसलिए अध्ययन तो करना है तो फिर क्या पढ़ा जाए तो फिर ये कहा है शंकराचार्य भगवान आदि महापुरुष तो जानते ही थे ये ऐसे ऐसे आगे लोग पैदा होंगे बेचारे उनकी भी गलती नहीं रहेगी अब हम लोगों को क्या क्या दोष है ऊपर वाले लोग हमको बताते नहीं है तो इसलिए क्या करें तो अपने शाखा का अध्ययन हमें हम भले ही न कर पाए तो दशोपनिषद का अध्ययन करना यह हमारा कर्तव्य होता है तो उस दशोपनिषद में सबसे प्रथम जो उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र भाग के अंतर्गत ये उपनिषद आती है क्यूँकी जितने वेद आपने कहा कि ब्रह्म सूत्र भी षड दर्शन के अंतर्गत आता है तो वो ष दर्शन के अंतर्गत आने पर भी उसको प्रस्थान कह रहे हैं। जी। फिर वो एक दर्शन है तो उसकी हमें आवश्यकता गीता जी आदि के अर्थ समझने के लिए उसकी पहले आवश्यकता या ऐसा कुछ नहीं नहीं उसमें कोई क्रम की बात नहीं वैसे क्या होता है की वेदांत शास्त्र प्रधानता से उपनिषद का मतलब होता है वेदांत ठीक है न उपनिषद का अर्थ क्या है वेदांत अब उस वेदांत का ही विचार ब्रह्म सूत्र में किया गया है वेदान्त ही क्या है उत्तर मीमांसा शास्त्र है तो संपूर्ण उपनिषदों का विचार ब्रह्म सूत्र में किया है तो ब्रह्म सूत्र बहुत विस्तार से उसमें विचार है सब चीजों का भले ही सूत्रात्मक पद्धति से है लेकिन वो बहुत गहन सूत्र है तो पूरा वेदांत शास्त्र ब्रह्म सूत्र में उन्होंने निहित कर दिया है वेद अभ्यास में अब उस Uh, क्या आप क्या कह रहे थे समझ में नहीं आया आप आपको वैसे अन्य शास्त्र का हम आपने कहा कि की व्यर्थ नहीं गीता जी के वस्तुता तो को समझने के लिए हमें काम गएंगे वैसे ब्रह्म सूत्र कांथ होने के कारण से उसका कार्य उस तो होगा इनके वो प्रकरण ग्रंथ नहीं ब्रह्म सूत्र जो है वो खुद शास्त्र है तो कोई प्रकरण नहीं है उसके वेदांत के वेदांत परिभाषा वेदांत सार पंचदशी आदि के प्रकरण हो सकते हैं लेकिन ब्रह्म सूत्र तो समुद्र है वो संपूर्ण वेदांत का उसमें मतलब एकत्रित एक करण किया गया है जैसे मान लीजिए महाभारत है वो ठीक है नेदांत वेदा, सबका निचोड़ करके जैसे वेदव्यास ने महाभारत लिखा कथात्मक पद्धति से उसी प्रकार से विचारा विचार करने वाले लोगों के लिए ब्रह्म सूत्र लिखा है तो वो अंतिम है वेदांत का ग्रंथ उसके बाद अंतिम ऐसा क्या कहे उसको समझने के लिए फिर आप अंत में पढ़ेंगे तो बात समझ में आ जाएगी ब्रह्म सूत्र जो है उपनिषदों की चर्चा उसमें है जब आपको उपनिषदों के प्रसंग ही पता नहीं है तो फिर कैसे समझ पाएंगे इसलिए उपनिषदों का ज्ञान हमें पहले होना चाहिए फिर ब्रह्म सूत्र अच्छी प्रकार से समझ में आयेगा गीताजी को भी समझना आसान है इसलिए उसको भी समझना है बाद में ब्रह्म सूत्र समझ में आ जाएगा पहले तो आप प्रकरण ग्रंथों को समझिए आपको बोला सबसे पहले आप क्या करो आपके घर के सामने जो बावड़ी है कुआ है या छोटा मोटा जो बनाते हैं आज तैरने के लिए स्विमिंग पूल होता है उसमें तैरना सीखो फिर धीरे धीरे थोड़े से बड़े सरोवर में जाओ फिर गंगा जी में गोता लगाओ और फिर जब आप उसमें भी बहुत निपुण हो जाएंगे कई बार जाएंगे आएंगे उस बार तब फिर आप कभी इस समुद्र में भी अंदर जा सकते हैं थोड़ा बहुत तो पहली बार आप हिम्मत मत कीजिए तो बड़ा सूत्र जो एक समुद्र है और उस ब्रह्मसूत्र सूत्र समुद्र में आपको यदि गोता लगाना है तो आप उतने निपुण होने चाहिए और निपुण होने के लिए आपको पहले यहाँ तैरना सीखना पड़ेगा सबसे पहले है आत्मबोध तत्व तो बोध आदि जो है उसमें आप गोता लगाओ फिर आगे पंचदशी वेदांत परिभाषा आदि और उसके बाद में फिर आप गीताजी में जाओ गीताजी भी गंगा जी आपको गंगा जी की तुलना तो दी ही है तो अभी आप लोग इतने निपुण जरूर हो गए हैं कि गंगा जी में आप अभी तैर सकते हो गीताजी तक आए हैं अब आपको समुद्र में तैरना है अब आप कहेंगे हमको जरूरत नहीं है भाई जरूरत में तो बहुत अच्छी बात है यदि आप गीता जी का इतना निष्ठा से अध्ययन करेंगे तो किमन नहीं ही शास्त्र विस्तर ही यदि आपकी निष्ठा हो जाए तो बहुत तो अच्छी बात है लेकिन फिर भी गीता जी के गांीर्य को समझने के लिए गीताजी कितनी गंभीर है गीताजी सरल से सरल है और गीताजी कठिन से कठिन भी है यदि आप उसका थाह लेने का प्रयास करेंगे ना तो बहुत कठिन भी हो जाएगी तो इसलिए अन्य शास्त्रों के चिंतन के द्वारा आपको गीता जी की गंभीरता का बोध होगा तो इसलिए आपको पढ़ना है तो ये हम कह रहा था कि गीता जी के लिए हमें अन्य शास्त्र पढ़ने हैं गीता जी हमें समझ में आ जाए इसलिए क्योंकि तो प्रधान ग्रंथ हमारा गीता जी है लेकिन उसकी गहनता अन्य के पढ़ने से ही होगी इसलिए हमें अन्य शास्त्रों को पढ़ना है तो देखिये उपनिषद की चर्चा हमें करनी है जिसमें प्रथम उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद अब इस यह उपनिषद यजुर्वेद के अंतर्गत है शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत चालीस हाँ चालीस मंत्र में है क्योंकि वेद में दो भाग होते हैं मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग नुँ... वेद में दो भाग है तो ये मंत्रोपनिषद है शुक्ल यजुर्वेद की ये मंत्रोपनिषद है और इसके जो ब्राह्मण भाग की उपनिषद है तो ईशावास्यम का विस्तार है बृहदारण्य लेकिन ये ईशावास्यम पढ़ते पढ़ते आपको कहाँ जाना है आगे गृह में जाना है वहां तो वो उसके ब्राह्मण भाग की उपनिषद है मंत्र भाग की उपनिषद है शुक्ल युर्वेद के अंतर्गत और इसमें भी दो शाखाएं हैं, एक कानव शाखा है और एक माध्यन दिन शाखा है उसमें भी शंकराचार्य भगवान ने कानव शाखा पर जो ईशावासी उपनिषद है उसके ऊपर भाष्य लिखा है थोड़े पाठ भेद रहते है उन शाखाओं में अब यहाँ तक की देखिए पुराणों में भी कई पाठ भेद हैं उत्तर के पुराणों की पद्धति और दक्षिण के पुराणों की पद्धति में भेद है कोई ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जो कि उत्तर के पुराणों में है दक्षिण के पुराणों में नहीं है कोई श्लोक ऐसे कि दक्षिण वाले पुराणों में है उत्तर वाले पुराणों में नहीं है पद्म पुराण और स्कंद पुराण में दक्षिण में जो है ना शाखाए उपलब्ध पुराणों की उसमें पंडरपुर का महात्म्य आया है और उत्तर वाले में नहीं है तो ऐसा है उनमें भी पुरानों में भी जब ये ऐसा मतभेद हो जाता है क्योंकि बहुत अनादिकाल से ग्रंथ है ना ये इसमें इधर उधर थोड़ा तो हो ही जाता है तो आप ये वेद के बारे में तो कहना है क्या उसमें भी ये शाखाए अलग अलग हो गई है वैसे कोई बदलते नहीं मंत्र जिनको जैसा अनुभव हुआ ध्यान में उस प्रकार से उस वेद का वह प्रचलन चलता है आगे उसी को शाखा ऐसा कहते हैं ये दो प्रकार की शाखा एक कानव शाखा है माध्यन दिन शाखा है दोनों में भी ईशावासी उपनिषद है तो उसमें से जो कानव शाखा में ईशावासी उपनिषद है उसकी, उसके ऊपर शंकराचार्य भगवान ने भाष्य लिखा है उसी की चर्चा हम लोगों को करनी है स्वामी जी जी ये सभी तो बेट जी ने माने तो लिखे नहीं है लेकिन अलग किया है और अलग अलग शाखा भी उन्होंने की है हाँ विभाजन तो उनके द्वारा ही किया गया ऐसा कहते हैं जैसे शाखा तो इतनी शाखा में अनुगत क्यों होगा उन्होंने सब शाखा का अलग किया है शाखा बताया किसी ऋषि को वो बताया नहीं उन्होंने चार भाग करके चार ऋषियों को दे दिया अपने शिष्यों को अब किसको क्या शाखा दी आ, किसको को कौन सा वेद दे दिया ये तो अभी इतना याद नहीं आएगा जैसे शाम वेद को दे दिया है होता होता तो वो उसका कर्म करने वाला होता है कोई ऋषि का नाम है जिनको फैलादिक जो ऋषि है ना उनको एक एक वेद दे दिया उन्होंने चार भाग करके लेकिन उसके अंतर्गत जो शाखाएं है ना तो वो तो जहां तक है वो वेद व्याजी से पहले होनी चाहिए क्योंकि मंत्र जो होता है ना उस मंत्र की कोई देवता होती है उस मंत्र के कोई द्रष्टा ऋषि होते हैं ठीक है नहीं? कोई भी रहेगा तो स्त्रोत्र हो मंत्र हो उनके वो रहता है सब जिनको आगे पहले पढ़ा जाता है अस्य श्री राम रक्षा स्त्रोत्र मंत्र बुध कौशिक ऋषि और सीता रामचंद्र देवता अनुष्टुप ये जो आता है ना उसमें ये सब पढ़ा जाता है पहले तो ये सब उस मंत्रों के तत् ऋषि रहते हैं और उनके नाम पर यो शाखा चलती है तो एक विभाजन तो अलग ही है वो चार भाग तो किए ही लेकिन अब प्रत्येक में ये सब शाखाए पहले से मौजूद रहेगी किस ऋषि ने उस मंत्र का साक्षात्कार किया है उसका नाम उस शाखा को दिया जाएगा उस प्रकार से वो हुए हैं इसलिए ने शाखाओं का विभाजन करके प्रत्येक अलग अलग ऋषियों को शाखा बांटी नहीं शाखा वेद जी ने नहीं बांटी है वेद जी ने केवल चार भागों में वेद को करके वो एक एक वेद उन्होंने अपने चार शिष्यों को सिखाया है पढ़ाया है तो शाखा उसके फिर आगे भी हो गई है भी कह सकते हैं अब उसके ऊपर विशेष विचार करना पड़ेगा अब है कोश में उसकी चर्चा तो की है उन्होंने लेकिन अब वो पूरा उपस्थित नहीं है कि ये शाखा का विभाजन कैसे हुआ इसके ऊपर विचार किया है जयमिनी आ गए तो उनके सामवेद के अंतर्गत हजार शाखाएं हो गई तो कैसे हजार शाखाएं हो गई किस कारण से हो गई तो वो ये सब देखना पड़ेगा तो वही तत्व ने अपने अपने विचार में जिस प्रकार से उनको ज्ञान हुआ उस प्रकार से वो एक पद्धति चली जैसे गंगा जी की कैसे नहरे चलती है गंगा जी तो एक है ये एक है लेकिन आप थोड़ा सा खोद करके रखिए ठीक है नही जब जल नहीं होता खोद करके रखा तो वहां एक जैसे गंगा जी भर जाएगी तो उसमें पानी भर जाएगा और जहां जहाँ वो ऐसे छोटे मोटे नाले बने हुए हैं वहां गंगा जी का जल घुस जाएगा अंदर तो उतनी गंगा जी के क्या हो जाएंगे नहरें बन जाएगी कि नहीं उतने नाले उतने नहरें गंगा जी की हो जाती है उस प्रकार से ही ये वेद रूपी जो गंगा जी है जो नदी बह रही है मान लो उसके अलग अलग शाखाएं ऐसे हो जाती है तो ये इसमें अब ये कानव शाखा है अब इसके बारे में ज्यादा विचार करना हम लोगों के लिए मुझे नहीं लगता उचित क्योंकि मैं तो ऐसी फेंकूंगा भी यहाँ <laughs> जो आपको माननी पड़ेगी क्योंकि उसमें फिर देखना पड़ेगा प्रामाणिक रूप से क्या है शाखा एक बार मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे याद नहीं अभी जैसा है तो ये कानव शाखा के अंतर्गत ये ईशावास उपनिषद है अब इसका ईशावास ऐसा नाम क्यों है इसमें कहा जाता है तो की हमें शाखा पता नहीं तो फिर उसका फल कैसे मिलेगा क्यूँकी वो कहा था की अपनी शाखा को छोड़ के यदि कुछ कार्य करेंगे तो वो सूत्रवंध बहिष्कार है ये नहीं कहा था संप्रदाय के बिना जो पढ़ेगा उसके बारे में कहा गया है संप्रदाय के बिना अध्ययन करने वाले का ज्ञान व्यर्थ होता है ये आपको ईशावासी उपनिषद की शाखा समझनी पड़ेगी और आपको बताया भी फिर आप वो शाखा क्या होती है उसके ऊपर ऐसा करेंगे तो फिर तो बहुत शंका ही शंकाई बनी रहेगी स्पष्ट बोध तो आपको अर्थ संग्रह में गुरु श्लोक आया था यह स्वशाखा परि तज पारं क्षति सूत्रवत बहिष्कार सर्व कर्म सुध हाँ, तो ठीक है अब उस जमाने की बात थी जो अपने अपनी शाखाओं को जानते थे अब हम लोग जब जानते ही नहीं तो आप क्या करें ये इन सभी श्लोकों को ढीला करना पड़ता है जो स्मृति ग्रंथ भी जो होते है ना वो उस उस काल के लिए होते हैं मनुस्मृति आप यदि इस लोक में घटाने का प्रयास करेंगे तब तो फिर बन जाएगा तो सत्यानाश होगा आप यदि मंत्र बोल रहे हो और गलती से वो किसी शूद्र के कान में चला गया तो फिर वहां पर बताया गया है कि खोलता हुआ तेल उस शूद्र के कान में डाल दिया जाए वो बिना कम जलाते है क्या मनुस्मृति को <laughs> लोग ऐसा देख करके अब उसका क्या भाव है वो नहीं समझना है उस जमा वो कहने का भाव उसके पीछे रहता है अब मनु महाराज जी इस प्रकार का अन्याय करना चाहते हैं क्या शूद्र के साथ नहीं वो उसके पीछे से यह बात बताना चाहते हैं कि भाई वेद मंत्र का खुला उच्चारण नहीं करना चाहिए कैसेट नहीं लगाने चाहिए भूर भूस्व तत्सवित्रेण्यम और वो भी कौन सी वो है पौड़ अरुण अनुराधा ये स्त्री को नहीं उच्चारण है वो गायत्री माता का और आप कैसेट लगा रहे हो ये नहीं होना चाहिए इसका भाव होता है इसलिए शास्त्र का जो होता है ना तात्पर्य समझना बहुत कठिन होता है जैसी के वैसे जाएंगे तो फिर तो कुछ नहीं समझ में आएगा अनर्थ हो जाएगा अनर्थ हो जाएगा वो क्या है उसको समझना पड़ेगा क्या भाव है उसके पीछे तो इसलिए ठीक है आपने श्लोक रख, बना करके रखा था वो अन्य कौन से मंत्र वेद की तो मंत्र होते मंत्र का मतलब होते वेद के जो रहेंगे उसी को मंत्र कहते हैं और कोई मंत्र नहीं होता वेद किसी न किसी वेद से वो जुड़े हुए रहते हैं मंत्र यदि हो तो हाँ बाकी श्लोक हो तो फिर कोई पढ़ सकता है तो जुगारगी वगैरह वगैरह थी नहीं वो गारगी है उसमें कोई अपवाद है बात पहले आई है पुराने जमाने में वो कई ऐसी विदुषी हुई है गारगी है मैत्रेयी है कई आएगी उसमें सुलभि ब्रह्मवादी ने जो आई है तो अब वो एक अपवाद स्वरूपी नहीं थी उनका उस प्रकार का वो एक था स्वरूप अधिकार वो कह सकते हैं कि उनकी उसकी उस प्रकार की दिव्य उत्पत्ति थी सरस्वती माता ही तो अधिष्ठात्री देवता है ना वेद आदि की भी तो भाई वो तो स्त्री है स्वरूप से तो वहाँ तो नहीं नहीं तो मंत्र का मतलब वेद के ही रहेंगे क्योंकि तो और तो कोई मंत्र होते नहीं है ना वेद और स्मृति ग्रंथ स्मृति ग्रंथ के श्लोक होते हैं और वेद के मंत्र होते हैं तो इसलिए वेद के जी तो फिर ये सब बीज मंत्र माने जैसे गुरु परम्परा से हमें जब करने के मंत्र होते वो तो बीच में नहीं होते नहीं रहते ना क्यों क्यूँ उसका वो उस प्रकार की परंपरा से आया है वो देखो ना आगे आप कुछ ना कुछ रहेगा उसमें राम उपनिषद है कृष्ण उपनिषद है आप, आप उपनिषद बहुत सारे हैं हम लोगों को पता ही नहीं है उसमें सब मंत्र है अब आपको बताए न हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे ये उपनिषद का मंत्र है तो हम लोग देखेंगे ना तो ये सब किसी न किसी उपनिषद से जुड़े हुए रहते हैं अब उसमें वो बीज आदि को उन हमारे परम्परा वाले ऋषियों ने डाला है जोड़ा है तो इस प्रकार से उसका जप करने से वो एक विशेष महिमा होती है अन्य सामान्य मंत्र तो और बीज तो स्वामी जी तो बाकी शुद्र और स्त्री को भी तो दीक्षा मिलती है उनको मंत्र जब करने का गुरु जी ही बोलते है और ये सब मंत्री वेद के है अब ये दीक्षा मिलती है अब दीक्षा देते हैं अब उसका अब उसके ऊपर क्या विचार किया जाए कि वो प्रामाणिक है या नहीं है और यदि प्रामाणिक है तो उनको कौन सा मंत्र देना चाहिए इसके ऊपर भी विचार होगा ना यदि वो पुरुष है वो त्रैवर्णिक है तो उसको एक अलग बीज मंत्र दिया जाएगा स्त्री है तो उसको वो मंत्र नहीं दिया जाएगा उसको सामान्य और दूसरा मंत्र दिया जाएगा ऐसा ही होता है वही मंत्र उनको नहीं दिया जाना चाहिए जो जानकार हो तो सब विचार करके ही करेंगे ना सब बातें जो होती वो ठीक है ये नहीं कि स्त्री को वैसे तो उनको जो है ना ये जो अब बोलने में है कि उनको दीक्षा का जो अधिकार होता है वैसे नहीं है दिया जाए तो गया हां। तो उसमें वो नहीं होता है अब वो कुछ परंपरा में आजकल चल रहा है अब आपके ऊपर निर्भर रहेगा वो आप उस प्रकार से पवित्र है तो बात अलग होती है लेकिन वैसे महाभारत में आपको पीछे एक उपाख्यान सुनाया भी था क्या उसका नाम था वो चार्य जी से मैंने कथा में सुना था कि कोई वृद्धा स्त्री थी उसका विवाह होने के बाद में उसको गति हुई वो ऐसी हो करके मतलब किसी विवाह आदि के बिना ही वो रह रही थी बहुत उसने साधना भी की लेकिन उसको गति नहीं हुई अच्छे गति अच्छे लोगों की प्राप्ति उसको नहीं हुई तो उसने पूछा कि मैंने इतनी साधना की और मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है उन्होंने कहा की आप शास्त्र का परित्याग करके रह रही हो यहाँ तो स्त्री के लिए प्रवृत्ति मार्ग का ही आश्रय करके जाना चाहिए ऐसा नियम है तो ये सब बातें ना इतनी है सब शास्त्रों में फिर बहुत सारे इधर उधर हो जाती है अब फिर वो बोलना भी उतना उचित नहीं लगता है सब है अब ये सब अपवाद की बातें आप समझ लो तक है बाकी नियम तो ऐसा ही है स्त्री के लिए नहीं है ये दीक्षा लेकर के कहीं बाहर रहने से क्या होता है वो तो वैचारी खूब पवित्र भले ही हो लेकिन अन्य लोगों की दृष्टि उनके प्रति अच्छी न रहने के कारण से उनका पतन में वो भी कारण बनती है ऐसे होता है इसलिए उनको कहा है कि अपने घर में ही रह करके उनको जब आदि करना चाहिए एक सामान्य नियम है ये मैं बता रहा हूँ अब इसमें कोई अपवाद हो उस प्रकार से हो जाए तो अलग है बाकी शास्त्रीय मुझे नहीं लगता है कि उसमें उस प्रकार से दीक्षा का स्वतंत्र रूप से उनको कोई विधान हो और यदि दी भी जाए दीक्षा तो उसके लिए एक अलग मंत्र होता है हाँ यह वैष्णव दीक्षा सब देख देखते है आपको क्या बताया रविदास क्या रविदास रविदास जी का जो चरित्र है उनमें रदास जी का जब जन्म हुआ तो अपनी माता का दूध नहीं पी रहे थे तो क्यों नहीं पी रहे थे बोले ये तो वैष्णव दीक्षा से दीक्षित नहीं है इसके गले में कंठी नहीं है तो इसका दूध मैं कैसे पीऊ ये कहा उन्होंने मतलब उनका भाव ये था दूध ही नहीं पी रहे थे तो बच्चा दूध नहीं पी रहा है इतने दिन के बाद हुआ दूध नहीं पी रहा है सब रोने लगे अब क्या होगा तो किसी ने कहा कि यहाँ पर बड़े महात्मा रहते हैं रामानंदाचार्य जी तो क्यों ना उनके पास जाकर के कुछ पूछा जाए तो उनके पिताजी के पिताजी गए उन्होंने प्रणाम किया अब वहां तो ऐसा था कि वो किसी से नहीं मिलते थे बड़े बड़े वेदज्ञ लोग रहते थे ना ब्राह्मण उनको भी नहीं मिलते थे लेकिन उनको पता था कि हमारा ही चेला है रेहदास जो है उन्होंने ही कुछ कह कहकर ब्राह्मण बालक था और उनके ही कुछ गलती से उनको उन्होंने कुछ कहा था शाप आदि वजह से वो उस स्कूल में जन्म उनका हुआ था तो इसलिए वो जानते कि हमारा चेला है तो चेले के पिताजी आए हैं तो उन्होंने कहा कि हाँ बुलाओ उनको अंदर बुलाया गया उन्होंने कहा कि क्या वो रोने लगे कि बालक हुआ है और वो जन दूध नहीं पीता है हाँ बोले नहीं पिएगा वो बोले क्यों नहीं महाराज क्या करे बोले उसके लिए हमें वहां आना पड़ेगा महाराज आप आएंगे आप तो बड़े बड़े ब्राह्मणों के घर में भी नहीं जाते बोले नहीं जाते हैं हम तुम्हारे घर में आएंगे लेकिन तब आएंगे कि जब तुम वहां अपने घर में देशी गाय को ले आओगे देशी गाय के गोबर से पूरा पोत दोगे दूर दूर तक जो है तुम्हारे घर में घर के अंदर बाहर देशी गाय के गोबर का लेप करोगे गाय को बाहर बांधोगे और तब मैं तुम्हारे घर में आकर के तुम्हारे पत्नी को दीक्षा दूंगा तब वो दूध लेपा पिएगा तो नहीं तो दूध नहीं पिएगा तो रामानंदाचार्य जी के कथन अनुसार उन्होंने वो देशी गो माता नहीं थी उनकी या उन्होंने लाई देखिये गोमाता की महिमा क्या है तो वो वहां पर उन्होंने बंधाई फिर राधा जी के चरित्र में आता है यहां ये तो रामानंदाचार्य जी उनके घर में गए सब ब्राह्मण लोगों ने बहुत ही किया कि हम लोगों ने इतना आग्रह किया हमारे किसी कार्यक्रम में नहीं आए और शूद्र के घर जा रहे चमार के घर में जा रहे हैं लेकिन महापुरुष डरते थोड़ी है किसी को और चले गए वहां पर जाकर के जैसे ही वो अंदर चले गए पूछा बेटा अब वो तो वो है तो उनका गुरुचेला का अनाधिकार से संबंध है उन्होंने पूछा बेटा तुम दूध नहीं पी रहे क्यों नहीं पी रहे हो कहा गुरुदेव ये वैष्णव नहीं है और आपने हमें कहा है कि जो वैष्णव ना हो उसका जल तक नहीं ग्रहण करना चाहिए मैं इसका दुख अन्न कैसे ग्रहण करूं मैं नहीं ग्रहण करूंगा तो गुरुजी ने कहा कि बेटा बहुत अच्छा अब मैं इसको दीक्षा देता हूं तो फिर तुम इसका दूध पीना बोले हाँ ठीक है तो रामानंदाचार्य जी ने उनको दीक्षा दी तो अब यह आप कहेंगे दीक्षा देना न देना अब इसमें प्रमाण हुआ की नहीं स्त्री को दीक्षा देने की बात स्त्री को दीक्षा दी, दि, लेकिन आप मंत्र कौन सा देना है क्या देना है, इसके ऊपर निर्भर रहता है। और उनको दीक्षा, दीक्षा, दीक्षा, मतलब विरक्त इसके बारे में मैंने प्रमाण नहीं कहा दीक्षा के बारे में प्रमाण कहा वो उसमें नहीं है, ये प्रमाण घटाना है आपको है ना सामान्य दीक्षा की बात है तो उन्होंने उनको कंठी बंधवाई और उनको मंत्र दिया अब वो मंत्र दिया वो बीज मंत्र जो अन्य ब्राह्मण विद्यार्थी उनके जो मनुष्य शरीर वाले जपेंगे वो मंत्र नहीं उसमें कुछ ना कुछ वो बीज को काट करके वो उसको थोड़ा सा विकृत करके वो मंत्र दिया जाता है ये भी आपको बोला कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे गौड़ीय संप्रदाय वाले ऐसा मंत्र जब करते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी जानते हैं कि ये सब लोग आगे जो आएंगे जने वो संस्कार नहीं है उनमें वहां देखिए जब वो लोग यहाँ आते हैं ना तो जने वो पहनते हैं चले जाते निकाल देते हैं वो वृंदावन आदि आते थे पहले हमारे यहाँ कहते कि ये क्यों पहना है तो वहां नहीं पहनना है उनके वहां ऐसे पद्धतिजे नहीं पहनना है तो उसे क्या मतलब किन, क्या नफरत है उनको पता नहीं लेकिन वो नहीं पहनते हैं वहां जाने के बाद में नहीं पहनना है उनको अब भाई मंत्र जब तो करेंगे सोलह माला तो उनकी करनी उनका नियम है तो फिर उन मंत्रों को उन्होंने उल्टा कर दिया तो इस प्रकार से उनको जो मंत्र दिया जाता है वो कोई बीज मंत्र नहीं होता है वो कोई वेद संबंधी मंत्र नहीं होता है उनको ऐसे स्मृति का मंत्र दिया जाता है जिससे की कोई अपवित्र अवस्था में भी जपने पर उससे कोई अनिष्ट ना हो ऐसे मंत्र दिया जाता है ये परंपरा है तो ये कह रहे थे कहाँ से हम लोगों का चला था ये बीज आदि के जानना ये कोई ऐसा ये नहीं है हम अपनी शाखा को नहीं जानते हैं, उस तो शाखा को नहीं जानकर के दूसरे की शाखा का अध्ययन नहीं किसी दूसरे की शाखा नहीं है ये उपनिषद आदि जो सबकी शाखा समझ लीजिए ये सबके लिए साधारण है सामान्य है तो सब इसको पढ़ सकते हैं इसे दूसरे की शाखा पढ़ने वाला ऐसा नहीं माना जाएगा तो ये स्वाध्याय अध्ययतव्य अपने शाखा का अध्ययन करना चाहिए नहीं जानते हो तो दशोपनिषद का अध्ययन करना चाहिए तो उस दशोपनिषद के अंतर्गत सबसे प्रथम जो उपनिषद है वह है ईशावासी उपनिषद तो इसका ऐसा नाम क्यों हुआ ईशावासी उपनिषद तो कहते हैं कि इस उपनिषद के प्रारंभ का जो मंत्र है ईशावास्य मृदुम यत्किंच यम जगत् तेन त्यक्न भुंजी था हा। भुंजी था माँ स्वीत ये जो प्रथम मंत्र है, इस प्रथम मंत्र के आरंभ में ईशा शब्द आया ना तो बस उस प्रतीक को लेकर के उसका नाम पड़ गया ईशावास्योपनिषद ऐसा इसके आरंभ में मंत्र होने के कारण से ईशावास्योपनिषद कहते के केनोपनिषद भी ऐसा ही केन से प्रारंभ है उसको केनोपनिषद तो ऐसे ये उपनिषद है अब उपनिषद उपनिषद शब्द का क्या अर्थ होता है उपनिषद शब्द का अर्थ तो वैसे तो ब्रह्म विद्या होता है अब ब्रह्म विद्या कैसे हो गया उप नि उपसर्ग पूर्वक श्री विशरण गति प्रत्यवस प्रत्यवसनेशु प्रत्यवसाधनेशु प्रत्यवसानेशु है ऐसी धातु है श्री जिसका अर्थ होता है विषरण विषरण का अर्थ नाश गति गमन और अवसान अथवा अवसादन, अवसादन का अर्थ होता है शिथिलता शिथिलता ढीलापन इसको कहते है अवसादन। के हैं केवसाधन ये धातु के तीन अर्थ है और इस धातु से क्विप प्रत्यय होता है सत्सु विष द्रुह दुह युज विधि जी नी राजे पाणिनी जी का तीन दो इकसठ क्रमांक का तो इस सूत्र से श्री धातु से क्विप प्रत्यय करने पर यह उपनिषद शब्द निष्पन्न होता है इसका अर्थ होता है कि जो कि परमात्मा को प्राप्त कराती है ठीक है न उप मतलब उप तो समीपम नितराम प्राप यती उपनिषद जो क्या, तो क्या करती है परमात्मा से निकट पहुंचाती है तो उपकार क्या तो है समीप अन्य अर्थ नितान्त अत्यंत समीपता को जो प्राप्त कराती है जीव को परमात्मा के अत्यंत समीपता को जो प्राप्त कराती है अत्यंत समीपता का मतलब होता है अभेद अभेद को प्राप्त कराती है उसे उपनिषद कहते हैं तो जीव और परमात्मा में अभेद किससे होता है ब्रह्म विद्या से होता है इसलिए उपनिषद शब्द का अर्थ वैसे ब्रह्म विद्या होती है ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता है दूसरा इसका अर्थ है गति गति से क्या लेना है गति का तो वैसे तो हम लोगों ने प्राप्ति ऐसा अर्थ कर ही लिया भी। तक धातु प्राप्ति अर्थ वाला होता है ना जी। तो जो परमात्मा को प्राप्त कराती है उसे उपनिषद कहना है दूसरी बात है जो कि अज्ञान को नष्ट कराती है जो हमारे अज्ञान, अज्ञान को नष्ट कराती नश्ट नश्ट है उसे उपनिषद कहते हैं और तीसरा है जो संसार या हमारे ग्रंथियों को शिथिल कराती ढीला करती है देखिये ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है लेकिन अज्ञान कार्य तो समाप्त नहीं होता है ना नहीं। बात समझ में आ रही है क्या होता है हमारा आवरण तो नष्ट होगा ज्ञान होने के बाद में लेकिन प्रारब्ध बचा रहेगा प्रारब्ध शेष है शरीर है शरीर के संबंधी सब लोग जैसे की वैसे रहते हैं तो ये उपनिषद क्या करती है वहाँ पर जो ग्रंथ उसको ढीला कर देती है प्रारब्ध होने तक हमारा शरीर संसार के साथ संबंध तो रहेगा ही रहेगा लेकिन उसमें भी ढीलापन आ जाता है मतलब पहले जैसे था ना उसके प्रति जो भाव रहता है दृढ़ता रहती है वो नहीं रहती है उसमें शैथिल्य आ जाता है इस प्रकार से कहा गया है तो प्रारब्ध भोगने से खत्म होगा उसको भोगना पड़ेगा हमारे इस जन्म जिस प्रारब्ध से हमें मिला जिस कर्म से मिला है ना जिन कर्मों ने फल देने के लिए प्रारंभ किया है जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं वो तो आपको भोगना पड़ेगा तो चाहे आपको 10 साल का हो 20 साल का हो 50 साल का हो यहाँ तक कि वो दो जन्म का हो तीन जन्म का हो वो प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा लेकिन जो आपके अनादि काल से इकट्ठे किए हुए जो कर्म हैं, वो जल जाते हैं ज्ञान सर्व कर्माण भस्म सात कुर्ते तथा प्रारब्ध खत्म हो जाए तब मुक्ति हाँ तब मुक्ति हो जाएगी तस्तावेव चिरम यावन न विमोक्ष अथ श्रुति कह रही है उसको तब तक ही समय है जब तक उसके प्रारब्ध की समाप्ति नहीं होती है और प्रारब्ध समाप्त होने पर फिर वो विदेह कैवल्य को प्राप्त हो जाता है इसलिए प्रारब्ध को ढीलापन आ जाता है उसमें प्रारब्ध में भी क्या होता है ढीलापन मतलब असंगता हो जाती है जीवन मुक्त जो महापुरुष होते वो असंग होते हैं ये ब्रह्म विद्या के माध्यम से ब्रह्म विद्या की कृपा से तो ब्रह्म विद्या ने ज्ञानी को क्या क्या दिलाया क्या क्या किया एक तो ब्रह्म विद्या ने ज्ञानी मतलब जो जीव था उसको परमात्मा को प्राप्त कराया परमात्मा के साथ अवैध ज्ञान कराया दूसरी बात है कि ब्रह्म विद्या ने जीव के अज्ञान को नष्ट किया आवरण को नष्ट किया।, किया तीसरी बात है ब्रह्म विद्या ने जो ग्रंथी थी गांठ थी शरीरस और शरीर संबंधी के साथ जो मोह ममता आसक्ति थी उसको ढीला कर देती है ढीला हुए बिना उसकी निवृत्ति नहीं होती है हम क्या करते हैं योग सूत्र में भी आया है कि द्वितीय पाद के प्रारंभ में उसका जो है ना कर्म को ढीलापन हो जाता है अब सूत्र याद नहीं आ रहा आएगा कपड़ा को जब हम मैला निकालते हैं ना सबसे पहले क्या करते है? हैं भिगोते हैं भिगाने से क्या होता है मैला छूट जाता है क्या मैला ढीला हो जाता है जो मैला वो ढीला हो जाता है जब ढीला हो जाता है थोड़ा सा आप ये कर देंगे ना वो निकल जाता है पहले उसको ढीला करना पड़ता है तब निकलता है वो उसी प्रकार से उपनिषद हमारे ग्रंथियों को ढीला कर देती है ऐसे ये तीन अर्थ उपनिषद शब्द के होते हैं जिससे कि ब्रह्म विद्या यही अर्थ निकलता है उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या है अच्छा ब्रह्म विद्या उपनिषद है या ये ग्रंथ उपनिषद है इसको क्या अभी कहते हैं विशावासी उपनिषद कहते हैं ना अभी ये तो नहीं ब्रह्म विद्या उपनिषद हो गए तो ये ग्रंथ कैसे उपनिषद हो गया समझ में आ रहा है ना ग्रंथ उपनिषद नहीं अब ग्रन्थ है अब ग्रंथ है ग्रंथ मिल गया तो क्या आपका परमात्मा के साथ आबेद हो गया आपका अज्ञान नष्ट हो गया आपकी अज्ञान की ग्रंथी जो है वो ढीली हो गई अविद्याजन्य संसार के दुख सुख आदि की जो शरीर संसार है उसमें ढीलापन आया तो फिर ब्रह्म विद्या शब्द से यदि उपनिषद शब्द से यदि ब्रह्म विद्या ली है तो ग्रंथ को उपनिषद क्यों कहते हैं कौन रूप से कहा जाता है जैसे सिंहो देव देवदत्त बालक है मानव का सिंह मानव बच्चा है लेकिन शेर जैसा है ठीक है ना शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था दुछ्यंत। आगा। आगा। दुछ्यंत। उसके बाप का ही नाम बता रहे हैं भरत आरिमर्दन या कुछ उसका मूल नाम ऐसा था शत्रुओं को मारने वाला ऐसा है बाद में उसका भरत भी नाम हुआ तो वो जो थे बचपन में ही शेरों के कान पकड़ करके लाते थे है? और शेर को पकड़ करके कहते है ज्रम बसव ज्रुम बसव दं तानते गई शामी मुंह खोल मुंह खोल मुंह फाड़ मैं तेरे दांतों को गिनाऊंगा शेर को जबड़ा फाड़ करके दांत गिनाते थे कितने साल की उम्र में पांच साल, साल की, की उम्र में तो ऐसे बालक को क्या कहेंगे सिंह मानव कह ये बच्चा तो शेर है शेर को फाड़ने वाला शेर को भी दबाने वाला तो ऐसा तो बालक तो शेर ही है ऐसा जैसे कहा जाता है तो क्या शेर हो गए भरत जी शेर मतलब क्या है कोई अब हिरन को फाड़ करके खाएंगे तो उनके जैसा पौरुष होने से उनके जैसी निर्भयता होने से सामर्थ्य होने से उनको शेर कहा जाता है उसी प्रकार से यहाँ ये जो ग्रंथ है इस ग्रंथ के द्वारा हमें उस ब्रह्म विद्यारूपी उपनिषद की प्राप्ति होनी है उस ब्रह्म विद्यारूपी उपनिषद के प्राप्ति का ये साधन है इसलिए इसको भी उपनिषद शब्द से कहते हैं साधन को भी हम साध के नाम से कह देते हैं। hmm. बोला ना आपको पहली बार आपने क्या किया अभी प्रवेश पा लिया है आपको एम करना है और आपने वहाँ पर कहीं पर फॉर्म भर दिया और आपका वहाँ नंबर लग गया तो आपको क्या कहने लगते डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब कहने लगते हैं। अब क्या जानते हो आप डॉक्टर साहब कौन से कहे और डॉक्टर साहब मेरे सर दर्द हो रहा है आप गवाह बताइए अरे भाई मैं कल तो गया था अभी मुझे कोई पता नहीं है फिर भी उसको डॉक्टर साहब तो बताना शुरू कर वो तो कुछ फेक बातें अलग है अब आप लोग भी तो सब ज्योतिष बताते हो अब <laughs> क्या है वो बेचारों को उल्लू बनाया जा रहा है वो एक अलग है जान करके बताने का अलग है ना तो शुरुआत होते ही डॉक्टर साहब बन जाते हो तो साधन अवस्था में ही उनको साध्य स्थिति का नाम दिया जाता है बस इसी प्रकार से ये साधन है ग्रंथ ब्रह्म विद्या का लेकिन फिर भी इसको ही उपनिषद शब्द के द्वारा कहाँ जाता है उसका साधन होने से ठीक है तो ये ईशावास्योपनिषद जो प्रथम उपनिषद है इसका विचार हमें करना है अब यहाँ पर भी मंगलाचरण है ओम तो, तो पहले ओम उपनिषद और ब्रह्म विद्या और ग्रंथ में साधर में क्या है और मानव में तो कुछ साधर में इसलिए हम अपने इसमें क्या है साध्य साधन भाव है गौण प्रयोग होता है ठीक है वहाँ पर मैंने तो ये बोला आपको साधर में होता है लेकिन कभी क्या होता है जो कारण वाचक शब्द का कार्य में प्रयोग किया जाता है और कार्यवाचक शब्द का कारण में प्रयोग किया जाता है गौण प्रयोग इसे भी कहते हैं आयुर्तम आयुर्व घृतम बोले घी ही आयु है घी ही आयु आयु है देखो घी आयु है क्या नहीं क्या घी आयु का साधन है जो घी खाते हैं ना वो चमकते है बहुत दिन तक जीते हैं ऐसे कहा जाता है शुरुआत कीजिए तो घी जो है घी आयु का साधन है लेकिन घी को ही क्या कहा आयु आय। आय। इस प्रकार से कहा गया तो जिस प्रकार से आयु के साधन घी को आयु शब्द से कहा गया उसी प्रकार से ब्रह्म विद्या रूपी उपनिषद के साधन स्वरूप इस ग्रंथ को उपनिषद शब्द से कहा गया ये उपनिषद नहीं है ये उपनिषद का साधन है ग्रंथ क्या है उपनिषद का साधन उपनिषद यानी क्या है ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या जो उपनिषद है उसका साधन ये ग्रंथ इसका अध्ययन करोगे तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होगी होगी या नहीं होगी हो हम वेदांत तो पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं हाँ इस परोक्ष ज्ञान के द्वारा हमें अपरोक्ष साक्षात्कार करना है और उसके लिए शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा तो उपनिषद उस उपनिषद ब्रह्म विद्या का साधन होने के कारण से इसको भी उपनिषद शब्द से कहते हैं कि गौण प्रयोग ऐसा समझना है ठीक है वहाँ साधन में तो नहीं घटा पाएंगे सिंहदेव दत्त वहां भी गौण प्रयोग होता है लेकिन साध्य साधन भाव जहाँ है वहां भी गौण प्रयोग होता है यहाँ इस प्रकार का प्रयोग समझना है तो ये प्रथम उपनिषद है ईशावास्योपनिषद अब इसके आरंभ में अः शुक्ल यजुर्वेद का जो शांति मंत्र है उस मंत्र को यहाँ पर बोला गया है यही मंगलाचरण यहाँ पर भी करना है और मंत्र बोलने से पहले भी ओंकार को बोलना पड़ता है हरी ही कहते कि नहीं बोलना होता है सबसे पहले बोलना है नहीं आप कैलाश वाले भले मत बोलो हम तो हरि ओम बोली बोलेंगे भले कैलाश वाले हम भी है लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं हरि ओम बोलने से तो जो है हरि ही ओम उसमें प्रारंभ करते समय ये नाम होना चाहिए क्योंकि आपने सुना है ओंकारश्चात शब्दे तो ब्रह्म पुरा कंठम्वा निर्यातो तस्मान मांगलिका बुभ ये ओम शब्द शब्द ब्रह्मा जी के मुख सब से सबसे पहले उत्पन्न हुए प्रकट हुए हैं ये भी आप लोगों ने भी सुना है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान दे दिया तेने ब्रह्म हृदया तो भगवान ने ब्रह्म यो ब्रह्म विद दहादाश्च प्रझोति तस्म तमह देवत्म बुद्धि प्रकाशम क्या है आगे अरे भाई आप रोज शांति पाठ करते हो तम हेव बुद्धि प्रकाशम तम तमहदेव मात बुद्धि प्रकाशम जो आया अंतिम क्या है शिव जी मंत्र बोलो आके अंतिम पाद शांति पाठ नहीं करते हो मुँख्षुर्वे। मुँख्षुर्वे। जैसा है शरण महा प्रपद्य ठीक है हाँ उमुक् वही शरण हम प्रपत तो यो ब्रह्मांडम विदधाति धाति जो परमात्मा ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं और प्रहीन होती तस्मे उस ब्रह्मा जी को जो वेदांत का ज्ञान देते वेद का ज्ञान देते हैं तो भगवान ने ब्रह्मा जी को वेद सिखाया पढ़ाया पढ़ाया क्या अपने कृपा से उनके अंदर प्रकट हो गया वेद भगवान की कृपा से पहले ऐसा ही था पहले ये ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं थी वहाँ जा के सेवा करना है बारह साल चौबीस साल जहां तक है सेवा करो अब सदगुरु जब प्रसन्न होते थे तो बेटा ये सब कुछ शास्त्र जितने वो सब तुम्हें उपस्थित रह जाएंगे, हमेशा तुम्हें बुद्धि में रहेंगे कभी तुम इसको भूलेंगे भूलोगे नहीं और तुम्हारे कुल में बहुत अच्छे विद्वान आगे हो जाएंगे, क्योंकि पढ़े और खुद पढ़ाए और आगे एक भी नहीं बनाया चेला नहीं घाया तो क्या काम का है डॉक्टर अच्छी सी यमड़ी और क्या क्या परीक्षा दी लेकिन एक भी गंभीर रोगी की बीमारी ठीक नहीं की क्या काम का वो डॉक्टर तो भाई ये विद्वान भी जो होते नहीं भी मानसिक रोगों के तथ्य इसको माना जाता है तो इनको भी किसी न किसी के अज्ञान आदि की निवृति करेंगे चाहे सामान्य शास्त्र का अज्ञान भी क्यों ना हो वो भी हटाए तब फिर उनको कहा जाएगा विद्वान असले तो तुम्हारे कुल में बहुत सारे विद्वान हो जाएंगे ऐसा आशीर्वाद देते थे हो गया उनको ज्ञान हो जाता था तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहां, कि वहां वो की वो कृपा की पद्धति पहले थी वहाँ ग्रंथ लेकर के घूमना नहीं पड़ता था उनके पीछे रटने की जरूरत नहीं पड़ती थी वो ऐसे ही हो जाता था तो ब्रह्मा जी को भगवान की कृपा से वेद का ज्ञान हो गया अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान ने हमें इतना दिया है तो क्यों ना हम इस वेद का पाठ करें अब पाठ करें लेकिन अब इसमें कोई गलतियाँ होती हो तो कैसे बताएंगे तो गुरु जी के ही पूछना चाहिए गुरु जी के पास में जाकर के गुरु जी हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा बता दीजिएगा इसमें क्या सही क्या गलतियाँ हो रही सही तो ठीक ही है गलतियाँ क्या हो रही है ये अब भगवान के पास में चले गए ब्रह्मा जी को तो ऐसे गुरु भी वही है पिता भी वही है उनके पास में गए कहा कि भगवान आपने हमें ये वेद का ज्ञान तो दिया लेकिन अब इसमें कोई गलती हो तो हम कैसे समझें तो इसलिए मैं आपको पहले एक बार बोल करके दिखाता हूँ इसमें कोई गलती हो तो बता दीजिए भगवान ने कहा मेरे पास समय नहीं है आप क्या करो एक इमली का पेड़ था उसके नीचे जाकर क्या पढो अब आप की जितनी गलतियां होगी उतने पत्ते नीचे गिर जाएंगे ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है इमली के पेड़ के नीचे गए और जैसे भी वेद पाठ प्रारंभ किया इमली के जितने पत्ते थे सब खाली नीचे गिर गए इमली का पेड़ खाली हो गया अब ब्रह्मा जी को लगा शुरूआत में इतनी गलतियां तो आगे तो क्या कहना है तो गए भगवान के पास कहा कि क्या है शुरुआत करते ही सब इमली के पत्ते नीचे गिर गए इतनी गलियां तो नहीं होनी चाहिए गधे से भी नहीं होनी चाहिए मैं तो गधा नहीं हूँ तो कैसे हो गया तो भगवान ने कहा कि कैसे शुरुआत की थी ऐसी ऐसे शुरुआत की थी हाँ बोले इसलिए तो गलती हो गई पहले ओंकार का उच्चारण करो तब फिर ठीक हो जाएगा तब फिर ब्रह्मा जी ने जाकर के ओंकार का उच्चारण किया अब फिर वो तो ब्रह्मा जी थे एक भी पत्ता नहीं गिरा गलती तो कुछ थी ही नहीं शुरुआत में गलती थी तो इसलिए यहाँ पर ओंकार का पहले उच्चारण करते हैं ओंकार का उच्चारण करके फिर आगे किया है पूर्ण मदर्ण पूर्णमादाय पूर्णमेवा पूर्णमेवाशिष्य इसका आज हम लोग के मंगलाचरण का विचार करेंगे अद पूर्णम कह रहे हैं इदमस्तु अदसस्तुष्टेमस्तु संरवर्ति चैतदो रूपम अदशस्त विप्रकृष्टे तदि परे विजानी अर्थात सर्वनाम का प्रयोग कहा किया जाता है इदम पुस्तकृष में इधम सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है और एतत् सर्वनाम का प्रयोग कहा किया जाता है तर अत्यंत निकट में सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है अयम अजय और इसके लिए ऐशा दूर वाणी ऐसा ये है ऐशा क्योंकि तो निकट, निकट तर है आप समीप हो और ये समीपतर है।, है तो समीप में इदम सर्वनाम का प्रयोग समीपतर में एकद सर्वनाम का प्रयोग और अध भी प्रकृष्ट दूर के लिए अध्यक्ष सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है असो गंगा दिख रही कि नहीं आपको दूर है लेकिन ऐसे दूर यदि हो तो उसके लिए अदस्य सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ भी अब हम लोग परमात्मा को निकट मानते या दूर मानते हैं हमारी धारणा क्या है निकट भाई आप ब्रह्मनिष्ठ हो बाकी अन्य लोगों की क्या धारणा है हम परमात्मा को परोक्ष मानते हैं। दूर है ऐसा हम समझते हैं है कि नमात्मा दूर है ऐसी हमारी धारणा है इसलिए हमारे धारणा को लेकर के श्रुति कह रही अदाह जिसको आप अदश शब्द से कहते हो ना दूर ऐसा मानते हो ना वो पूर्ण है परमात्मा कैसा है पूर्ण है। अद पूर्णम वह परमात्मा पूर्ण है पूर्ण का मतलब वह सर्वत्र व्याप्त है अपरिचिन्न है व्यापक है।, है।, है।, है।, है वह परमात्मा सर्वत्र व्यापक है पूर्ण है ठीक है वह परमात्मा व्यापक है हम तो व्यापक नहीं बोले इदम पूर्णम ये जो इदम ये जो जीव है ना जीव जो है वह भी पूर्ण पूर्ण है वह भी व्यापक है ऐसा श्रुति कह रही है इदम पूर्णम अब इदम जो है ना वो श्रुति बोल रही है ना इसलिए कह रही है हम खुद बोलते तो हम अपने लिएदम शब्द का प्रयोग करते है क्या नहीं हम तो अपने लिए अहम अस्मत शब्द का प्रयोग करते है अहम अहम पूर्ण ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं लेकिन कौन बोल रही है श्रुति श्रुति बोल रही है इसलिए श्रुति कह रही है कि वह परमात्मा भी पूर्ण है व्यापक है और ये जो जीव है जिसको जीव ऐसा कहा जाता है वो भी व्यापक है दोनों दोनों व्यापक है तो दोनों व्यापक हो जाएंगे तो मतलब द्वैतापत्ति है एक परमात्मा पर ब्रह्म व्यापक है और दूसरा जीव व्यापक है जीव तो, तो दो, दो दो हो जाएंगे जीव एक ही मानेंगे पे। क्या जीव, जीव एक नहीं है आ? अब जाति में एक वचन करना है, अच्छा है। समझ लेना है एक वचन अच्छा से सब जीव आ जाएंगे सब जीवों को कहने की जरूरत नहीं है इसमें हो जाता है जात्याख्या में एक बहुवचन मंड राम पूर्णम इदम पूर्णम जीव भी कैसा है पूर्ण है अब देखो परमात्मा भी व्यापक है जीव भी व्यापक है इसका मतलब परमात्मा भी सर्वत्र है जीव भी सर्वत्र है और जो व्यापक होता है वो नित्य भी होता है ना वो मरता है ना ये मरता है ना वो पैदा होता है ना ये पैदा होता है तो देश दृष्टि से दोनों विभु है काल दृष्टि से भी दोनों नित्य है लेकिन क्या है वह अलग है यह हाँ अलग है जीव अलग है और परमात्मा अलग है वो भी व्यापक है यह भी व्यापक है लेकिन दोनों में भेद है नई आयिकों को पूछिए ना आकाश हाँ भेद तो है ही है दोनों व्यापक होने पर भी यह भी व्यापक है यह भी व्यापक है लेकिन दो हो गए कि नहीं दो पदार्थ हो गए ये इससे भिन्न है ये इससे भिन्न है कि नहीं अभी बताएंगे उसमें एक उपाधि के दृष्टि से इसमें ये है हम लोग ये समझ रहे हैं जैसे घटाकाश है और महाकाश है अब ये ये बोतल है इसमें आकाश है कि नहीं हाँ इसको कहेंगे बोतल आकाश. बोतल आकाश <laughs> गटा आकाश बोतलाकाशला आकाश इसको ये घट आकाश है और बाहर जो आकाश है वो आकाश महाकाश।, महाकाश।, महाकाश है अब देखो ये आकाश वो आकाश और ये आकाश इसमें भेद है क्या नहीं है देख नहीं देख है किंतु दे। आकाश तो एक ही है लेकिन उपाधि के कारण से अब भेद है इसी प्रकार से ये जीव को जो उपाधि लगी अंतकरण इसलिए उसको अलग कहा जा रहा चैतन्य एक ही है चेतन तत्व ही है अलग है। हाँ उपाधि के कारण ही आकाश आकाश ही है ना ये उपाधि तो के, के कारण से इसको अलग से कहा जा रहा है तो चैतन्य को जीव क्यों कहते हैं ये है। तो अनाधिकाल से अज्ञान के वजह से वो है लगी हुई है अब देखो बोतल में आकाश कैसे गया तो आकाश तो पहले ही था बोतल जैसे बनी बस उसको बोतल आकाश कहने लगे घट कहने लगे घट उत्पन्न होते है वैसे ये जो अंतकरण अधिक है ना वे कैसे आया इसमें यह प्रश्न करना नहीं बनता है क्यूँकी हमें हाँ ये काल से उपाधि लगी हुई है उसको जानना है वो उपाधि कैसी लगी है नहीं जानना है अभी अब उसको हटाना है आटाना नहीं, नहीं मुझे कोरोना हुआ कैसे ये नहीं जानना है हमें अब उसकी दवा लेनी है है कि नहीं कैलास्ट में कोरोना घुसा है कैसा हटाना हाँ बस ये ये है अब उपाधि है जिसकी वजह से हमें परिचिन्नता की भ्रांति हो रही है अब उसको छोड़ देना है हाँ अज्ञान के वजह से ये होता है स्वरूप हो। को न समझने के कारण से ही हम अपने आप को अलग समझने लगे हैं अब किसी के साथ हमने जोड़ दिया नाता जो, ना जो सूक्ष्म शरीर है उसमें चेतन का प्रतिबिंब हो गया बस हम उतने को ही अपना स्वरूप मानने लगे हम तो बिबू है अब देखो ना इतना मकान हमारा है इतना दुकान हमारा ये गाड़ी हमारी है ये है अब हम तो चेतन परमात्मा के अंश है तो ये सृष्टि हमारी है कि नहीं लेकिन सृष्टि को छोड़कर के हम इतने इतने में अपनी आत्मीयता करते हैं। तो उपाधि में आ, आ है हाँ, इसी प्रकार से हो गया ना हमने शरीर रूपी उपाधि के साथ संबंध करके अब हमारे क्षेत्र में जितना है उसको हमने अपना समझ लिया इसलिए बंधन में है ना देखो ममता जो है वो आपको छोड़ने वाली भी है और ममता आपको बांधने वाली भी है ममता करनी भी है तो कैसी करनी है सब कुछ मेरा है विश्व जिमा जे घर ऐसी मती जया चीज तिरम्ब होना चरा चरापन जहा ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं ये संपूर्ण विश्व ही मेरा घर है ये कहो तो वो ममता आपको डुबाएगी नहीं ऐसा कहो ना आप सब परमात्मा यह सब सृष्टि मेरी है हाँ क्योंकि मैं परमात्मा का ही कांश हूँ और परमात्मा की सृष्टि तो मेरी सृष्टि है यह सब कुछ मेरा है अरे राजा का पुत्र क्या समझता है यह सब मेरा है अरे भाई तू तो अभी पैदा हो गया चार साल हो गए और तू कहता ये मेरा तेरा कैसे मेरे बाप का है ना हाँ तेरे बाप का है तेरा थोड़ी मेरे बाप का और मेरा अलग है क्या इसी प्रकार से हमारे बाप की सृष्टि है परमात्मा की सृष्टि है तो हमारे बाप का है तो हमारा नहीं है क्या हाँ सब कुछ हमारा है ऐसा है तो ये एक व्यापक बुद्धि हो या तो फिर परिचिन्न हो नहीं तो फिर तो आप डूब ही जाओगे इतना इतना करोगे तो नहीं ये मेरा है ये नहीं ये सब कुछ मेरा ये तो भले हो जाए लेकिन इतना इतने में संकुचित बुद्धि करना ये है जीव के उपाधि के कारण से ये आ गए हमारे में क्या आ गई परिचिनता आ गई उपाधि हमारी छोटी है और छोटे उपाधि के कारण से हमने उतना ही क्षेत्र नाप लिया इतना ही हमारा है मैया क्या कहती है हमारा बेटा है बस उतने में ही वो लगी हुई है दूसरे के बच्चे से उसको मतलब नहीं है है क्या और वही महापुरुषों को देखिए, वो क्या कहते हैं? वसुदेव कुटुंबकम क्या श्लोक है अहम मम पर गणना लघु चेतसांग उदार चरिता नाम तो वसुदैव मैं मेरा तेरा ये विचार किसमें होता है लघु चेतसा जिनका अंतकरण संकोचित है संकोचित अंतकरण वाले जो जीव है उसमें ये सब रहता है मेरा तेरा मैं और तोर तोरते मैं मोरम और तो रे माया कहा ये माया है सब मेरा तेरा पर जो होता है वो परिचिन्नता है और ये हमें जीव भूपाधि के कारण से आई वस्तु हम भी विभु है तो क्या कह रहे है कि वह जो परमात्मा है ईश्वर है वो भी व्यापक है और ये जो जीव है ये जीव भी व्यापक है तो शंका हुई दो दो यदि व्यापक है न्यायिकों को कुछ पूछ रहे थे बताया हाँ न्यायिकों का क्या है न्यायिक तो कई पदार्थ को विभु मानते हैं आकाश व्यापक है काल व्यापक है देश व्यापक है आत्मा व्यापक है चार चार व्यापक पदार्थ और भी कई उनके खोजने पड़ेंगे तो ये द्रव्यों में इतने पदार्थों को विभू मानते हैं विभू द्रव्य मानते हैं कितने द्रव्य विभू है चार द्रव्य विभू है व्यापक है सब कहते हैं तो आकाश जहाँ है वहाँ आत्मा है जहाँ आत्मा है वहा आकाश है, है। तो यहाँ देखो अब यहाँ पर ये यह जो है ना ये टेबल टेबल है में आत्मा या आकाश है, है काल है इसमें आकाश है इसमें काल है इसमें आत्मा है इसमें देश है सब है ये इसमें लेकिन बता ये बताइए जो आत्मा है वो आकाश है क्या जो आकाश है वो आत्मा है क्या नहीं आत्मा अलग है आकाश अलग है काल अलग है देश अलग है सब विभू लेकिन उसमें परस्पर में भेद है तो जिसमें परस्पर में भेद हो उसे कहते हैं वस्तु परिच्छेद उसे क्या कहना वस्तु परिच्छेद आकाश से भिन्न आत्माए आत्मा से भिन्न आकाश है वो ये वो वस्तु की परिचिनता और ये परिचिनता यदि आ जाए तो जो वस्तु परिचिन होती है वो विनाशी होती है जिसका नाश होता है वो समाप्त तो हो जाती है तो इसलिए कह रहे हैं कि तो आपका का लक्षण है ना अधिक अधिक तो फिर उनके लिए तो कोई आपत्ति है तो उनकी उनकी आपत्ति का विचार हम हम आप उनके क्षेत्र में है क्या हम अपने यहाँ विचार करेंगे तो हम अपना लक्षण घटा करके देखेंगे ना उनके वहाँ जाने पर कोई गलत थोड़ी है मस्जिद में जा करके देखो मारना काटना गलत है क्या नहीं गलत है आप मंदिर में बैठे हो ना यहाँ बैठ करके उनके बारे में सोच रहे है तो वो ऐसा कहते हैं तो वो ऐसा कहते हैं इसका मतलब उनकी मान्यता को हमें यहाँ स्वीकार करना है क्या वहाँ जाकर के वो सब सही है अच्छा ये बात है चलिए समय पूरा हो गया अब इनको भी भिक्षा अधिक रहती है भिन्न भिन्न है भेद है उसमें जो आत्मा है वो आकाश नहीं है जो आकाश है वो आत्मा नहीं है भले ही दोनों एक जगह है आत्मा अलग है क्या हाँ हाँ सब अलग अलग है ये ऐसा ही है आकाश अंतर में नहीं आता है। अभी ये नहीं आकाश के अंतर भी आत्मा है अंदर है लेकिन हाँ, इस कूपी में आकाश इसमें आकाश है लेकिन आकाश बोतल नहीं है बोतल और आकाश में भेद है बोतल में आकाश है बोतल आकाश नहीं है इस प्रकार से आकाश आत्मा में भेद है यह जब बात होती है ठीक है ये सब विचार हम लोग कल करते अभी मंगलाचरण भी नहीं कर पाए पूर्णमिदं द पूर्णमीद् पूर्णापूर्णम पूर्णस्ूर्णमाय पूर्णमेवशिष्य ओं शा शाति शाति पुनः पुनः मूर्ति शराचार्यंशवरायण सूत्र भाष्यौ वंदे भगवत शांतिः मूर्तिद विवागि